मैं रविंद्रज्जै आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति भगवान नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास विषय को लेकर खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक सक्सेना हमारे साथ हैं जिनसे हमने पहले भी बात की थी और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया था और उस विषय को देखते हुए आज फिर से हमारी मुलाकात उनसे हो रही है तो डॉक्टर आलोक सक्सेना का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम नमस्कार दोस्तों साथी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी डॉक्टर आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुझे अच्छा लग रहा है कि फिर से आपको री करने में और हम लोग जैसे कि बातें कर रहे हैं आज जैसे कि ईश्वर के प्रति बहुत लोगों की आस्था अलग अलग है क्या ईश्वर पर आपका पूर्ण विश्वास है बेशक बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ मैं सदा से यू कहूँ तो बचपन से ही परम परमात्मा यानी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता रहा हूँ इस विश्वास में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम परमपिता परमात्मा यानी यानी ईश्वर से अपना विश्वास बनाते हैं और मूलतः है अपनी मुश्किलों को उस पर उसको अर्पण कर देते हैं तो निस्संदेह वो साथी बनकर हमारे सामने आता है हमें केवल अपने अनुभवों के द्वारा वो अपनी प्रत्यक्षता कराता है क्योंकि वो तो निराकार है वो दिखाई नहीं देता कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा ईश्वर आप मेरे निरंतर साथ हैं मेरा कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम टेबल वही बनाते हैं कहीं जाता हूँ तो अपने टाइम टेबल से जाता हूँ अपनी उपलब्धियाँ को साथ रखकर ले जाता हूँ लेकिन वहाँ जा पता चलता है कि मेरा टाइम टेबल तो कोई और ही बना रहा है मुझे कोई और ही चलाता है कि मैंने निश्चित मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि ये मैंने अपने जीवन में बहुत गंभीरता से फील किया है अनुभव किया है इसलिए मुझे परमपिता परमात्मा पे पूरा विश्वास है वो निराकार है सर्वशक्तिमान है ज्ञान का सागर है प्रेम का सागर है सबका मालिक है उसे ईश्वर कहो अल्लाह कहो गॉड कहो या फिर वाहेगुरु कहो वह एक है सर्वशक्तिमान है हम सब उसके बच्चे हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं वही करण करावन हार है करवाने वाला करा रहा है करण हार हम किए जा रहे लेकिन करने वाला भी बनिए क्योंकि परमात्मा कोई शेर पर सवारी करके या कहीं और प्रत्यक्ष रूप से उतर के हमारे सामने नहीं आएगा वो तो किसी के माध्यम से ही आपको बताएगा करना तो आपको ही पड़ेगा भाई वो तो आपको दृष्टि दे करके आपको जैसे आज मैं आपके यहाँ डीडियो मधुबन उपस्थित हूँ मुझे यहाँ का मार्गदर्शन दिया और मैं आपके सामने आया आपको मेरे इस कार्यक्रम के लिए निमित्त बनाऊँ सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की पहचान तो आपको करनी पड़ेगी ये तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी शेर पर सवारी करके वो कभी भी उतर के नहीं आएंगे हाँ वो किसी के माध्यम से आपको ज्ञान अवश्य दिलवाएंगे और उस ज्ञान को यदि आप धारण करेंगे तो आपकी विजय होगी ये मेरा पूर्ण विश्वास है गीता में भी लिखा है समस्त देवी देव देवता तो सर्वशक्तिमान के उच्चाधिकारी हैं मैंने गीता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ शोध कार्य भी मैंने उस पर किया और इस तरीके के स्टेटमेंट्स मैंने उसमें से अपने जीवन में भी ग्रहण किए कि उसमें साफ साफ लिखा है कि समझ देवी देवता तो सर्वशक्तिमान, शक्तिमान यानी परम परमात्मा ईश्वर के उच्चाधिकारी हैं इसलिए मामे करो मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो बस मुझे याद करो सर्वशक्तिमान से योग लगाएंगे तो आपको सर्व प्राप्तियां अवश्य होंगी ये मेरा अनुभव है और मेरा आत्मविश्वास है मैं रेडियो मधुबन के माध्यम से समस्त श्रोताओं को अपने मित्रों को यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन का भी एक सत्य है कि सर्वशक्तिमान से यदि आप योग लगाते हैं तो आपको सर्व प्राप्तियाँ अवश्य होंगी अनमोल रत्न जीवन के आपको सदा मिलते रहेंगे अलोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त तो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छी बातें लग रही होंगी कि किस तरह से हम ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर को साक्षी मान के उसके साथ हम अगर जुड़ते हैं प्रार्थना से योग से तो उनसे निश्चित तौर पे हमारा जुड़ाव बन जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपका पूर्ण विश्वास है ये भी आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है आपके परिवार में कौन कौन है हाल ही में आपका जो व्यंग संग्रह आया है उसके बारे में भी बताइए मित्र मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले का रहने वाला हूं मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री नरेश कुमार जी आईबीएस अधिकारी थे और मेरी माताजी साहित्य विशारद स्वर्गीय आदर्श कुमारी सक्सेना जी थी हम लोग उत्तर प्रदेश मैनपुरी आघार के रहने वाले हैं पिताजी केंद्रीय सरकार में अधिकारी उच्चाधिकारी होने के कारण उनका स्थानांतरण जगह जगह होता रहा तो मैं भी उनके साथ जगह जगह रहा इसलिए मेरी शिक्षा पटना अलीगढ़ नजीबाबाद दिल्ली आगरा बोलते आगरा में ज़्यादा शिक्षा हुई मेरी और दिल्ली और आपके राजस्थान में भी मैंने एक डिग्री एक हासिल की परिवार की बात आपने की है तो मेरा इस समय माता पिता जी का जैसा मैंने बताया देहांत हो चुका है और शरीर वह शरीर त्याग चुके हैं वह दोनों लोग और मेरे परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार है मेरे परिवार में मेरी प्रिय पत्नी सीमा सक्सेना डबल एम ए बी एड हैं संगीत में प्रभाकर विशारद हैं गायन और संगीत उनका पैशन है और हारमोनियम तबला और ढोलक वो बहुत ही सुंदर बजाती हैं मैंने जब भी उन्हें बजाते हुए देखा तो समारोह में तालियों की गूंज से आवाज़ें गूँजती हुई दिखाई दी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चों की बात की जाए तो मेरा मेरे पास दो बच्चे हैं बेटा बड़ा है जिसका नाम सुप्रव सक्सेना है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रथम श्रेणी में विद डिस्टिंक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा uh, हासिल की और आजकल वो भारतीय वायु वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर uh, के पद पर कार्यरत है और उसका भी प्रशिक्षण हैदराबाद में चल रहा है मेरी प्रिय बेटी अदिति सक्सेना इस समय कोटा राजस्थान में एम की तैयारी के लिए uh, कोचिंग में है पिछले साल उनका बी बी uh, में एडमिशन मिल रहा था लेकिन उन्होंने अपना संकल्प एमबीबीएस के लिए रखा संभवतः परमपिता परमात्मा का यदि इस बार आशीष रहा तो उसका सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए यानी डॉक्टर बनने के लिए हो जाएगा बस हम तो हमारे दो का हमारा छोटा सा परिवार है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम अपने जीवन में जो चीजें करते हैं और कहीं ना कहीं सफलता मिलती है तो उसकी खुशी हमेशा अपने साथ बनी रहती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक आज जैसे कि आप वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में मैं चाहूंगा कि गीत हम लोग सुनाते हैं तो आपका पसंदीदा गीत के बारे में बताइए पसंदीदा गीत मेरे वाह क्या बात कही आपने मित्र आपकी नज़र करता हूँ गीत जी जो मुझे बहुत ही पसंद है इसको आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं चाहे तो परम पिता परमात्मा से भी तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यू ही नहीं मिल पाता कोई जाने तू या जाने ना जाने तू या जाने ना तेरा मुझसे पहले का कोई यू ही नहीं मिल पाता कोई कनाता कोई यूं ही नहीं दिल बता कोई तेरा मुझसे है पहले कनाता मुझसे है नाता गए बात गईं जागी जागी रात गईं चाह जिसे मिला नहीं तो भी हमें गिला नहीं अपना है क्या जिये मरे चाहे कुछ हो तुझको तो जीना रासा गया जाने तू या जाने ना ना हो माने माने तू या माने ना। ला ला ला यहा ला लाल ला। बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना आपने बहुत ही अच्छा गीत याद करा आशा करता हूँ बहुत ही एक समा बांध दिया आपने इस गीत को याद करके और ये गीत हर व्यक्ति चाहता है कि वो गुनगुनाएं और उसके मन को एक सुकून मिलता है इस गीत को सुनने के बाद बहुत ही प्यारा सा गीत तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर आलोक सक्सेना जी से और जैसे कि आपने बताया कि आपको काफ़ी अलग अलग जो चीज़ें हैं आपने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं तो मैं चाहूँगा कि ये लेखन की शुरुआत कैसे और कब से हुआ लेखन की शुरुआत के बारे में मैं फिर वहीं से शुरू करूँगा कि मेरा जन्म आघार मैनपुरी उत्तर प्रदेश के एक इक्काईस परिवार में हुआ मेरी माता साहित्य विशारद थी व पिता केंद्र सरकार में आई बी उच्चाधिकारी थे दोनों ही राष्ट्रभाषा हिंदी व साहित्य के प्रगाड़ विद्वान थे जब मैंने अपना होश संभाला तो अपने नाना जी के घर सिकंदरपुर जिला फरुखाबाद उत्तर प्रदेश वर्तमान में जिला कन्नौज में अपना निजी पुस्तकालय देखा विशाल पुस्तकालय था जो जनता के लिए भी सार्वजनिक था पूरे जनपद में तमाम विद्वान जन अध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर व हिंदी साहित्य लेखकों व पाठकों का प्रत्येक शाम को वहां जमा बड़ा लगता था वहीं से मेरी नंदन चंपक लोटपोट चंदा मामा यह सभी बाल पुस्तकें उन दिनों काफ़ी चर्चित हुआ करती थीं वहीं से मुझे इन पुस्तकों से लगाव हो गया पढ़ने और समझने की आदत पड़ गई और बचपन से ही मुझे पत्र पत्रिकाओं से गहरा प्रेम हो गया मेरी ननिहाल और दध्याल दोनों में मुझे साहित्यिक प्रवेश मिला यकीनन ननिहाल और दध्याल दोनों में मुझे साहित्यिक प्रवेश मिला उन दिनों माताजी की रचनाएँ प्रकाशित हुआ करती थीं बस यही माता पिताजी के संपादक के नाम प्रकाशित हुए पत्र व उनकी कुछ मौलिक कहानियां मेरे जीवन में मेरे लिए लेखन की प्रथम प्रेरणा बने और तब से लेकर अब तक मैं निरंतर लेखन करता चला आ रहा हूँ अब तो ये यह, यह हाल है कि मैं मानता हूँ कि मेरी आत्मा के साथ ही अवश्य कोई पुराना रिश्ता लेखन कर रहा होगा जो विषम परिस्थितियों में भी रुकने का नाम नहीं लेता लगता है कि यह रिश्ता मेरे अगले जन्म तक मेरे साथ ही जाएगा आजकल का दौर अत्यंत सामाजिक विसंगतियों का दौर है जिसने ही मुझे व्यंग लेखन करना सिखाया अब तो व्यंग लेखन ही मेरा मूल स्वभाव बन गया है लेखन की शुरुआत किस तरह से आपने की वो आपने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारे बीच में सुनाया है और आशा करता हूँ जैसे कि लेखन के बारे में बात हुई है अब तो आपका एक व्यंग प्रसंग जो किताब है व्यंगात्मक व्यंग्रह्रह अब तक मेरे मौलिक छ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं हाल ही में आने वाला जो हाल ही में जो मेरा नया व्यंग्रह छठा व्यंग्रह आया है जी उसका नाम है पप्पू वन गया अच्छा तो और वो बन गया जो है उसमें मेरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित मौलिक जो व्यंग टाइम टू टाइम प्रकाशित हुए हैं वो उसमें जो है समाहित संग्रहित किए गए हैं और वो जो किताब घर प्रकाशन दरिया दिल्ली से मेरा यह छठा व्यंग संग्रह है इससे पूर्व बहुत ही चर्चित हुआ था एक संग्रे, व्यंग संग्रह स्वर्गवासी होने का स्वप्न वो मेरा पांचवा व्यंग संग्रह था और वो प्रभात प्रकाशन दिल्ली से थे। प्रकाशित हुआ था जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि व्यंग की बात चल रही तो आप एक व्यंग कार भी है तो एक्चुअली में ये व्यंग जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है क्या होता है वेंग? बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने क्या होता है व्यंग का मूल उद्देश्य तो देखिए व्यंग विधा जो है वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण विधा है व्यंग का मूल्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति उसे पढ़ते पढ़ते विद्रुप हो जाए मगर रो न सके व्यंगकार चाहे मैं हूँ और कोई और अन्य व्यंगकार हो व्यंगकार की सकारात्मक दृष्टि आजकल जगह जगह समाज में फैल रही तरह तरह की विसंगतियों पर जाकर टिकती है व्यंग के द्वारा लिखी उसकी कोई भी पुस्तक को या कोई व्यंग रचना समाज में ऊपरी आवरण को हटाकर समाज की बुराइयों दुर्बलताओं खोखलेपन और सीनाजोरी जोरी को तो सामने रखकर पाठक के मनोवृत्ति वो उसके अंतर के चिंतन के साथ सीधे संवाद को प्रस्तुत किया जाता है ये व्यंग की खूबी होती है परिणाम स्वरूप पाठक के मन ही मन में स्वतः जिस प्रकार हाजिर जवाबी पैदा होती है हाजिर जवाबी बस वही व्यंग युक्ति का प्राण होता है जो हाजिर जवाबी जब जबाद आप पढ़ते हैं व्यंग को तो आपको जरूरी नहीं कि आप उसमें हंसी आए आप पढ़ते पढ़ते रो भी जाए ये जो हाजिर जवाबी और जो क्वेश्चन आंसर अंतर्द्वंद दिल में चलता है व्यंग को पढ़ते समय और वो अंदर नहीं चलेगा तो लेखक वो यानी अपने मूल उद्देश्य में सफल कभी नहीं हो पाएगा तो व्यंग्योक्ति का प्राण होती है हाजिर जैसे प्रत्येक व्यंगकार बार-बार अपने पाठकों को समझाना भी चाहता है कुल मिलाकर तर्क विवेक और प्रयोगत्मकता की कल्पनाशीलता से लवा लव कटाक्षी व्यंग कैल हु जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ सभी हमारे श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं व्यंग हम लोग सुनते हैं तो बहुत जल्दी हमें हंसी भी आती है और उसके साथ में एक मैसेज भी छिपा होता है जिसके लिए हमें थोड़ा सा चिंतन भी करना होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और सर्वाधिक जो लोकप्रिय आपकी व्यंग कृति है उसके बारे में कुछ बातें बताइए सर्वाधिक कृति बचपन से पढ़ने का रुझान हो चुका था जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ पहले नंदन चंपक से शुरुआत हुई धीरे धीरे करके और किताबें फिर फिर हिंदी साहित्य की किताबों में मेरा रुझान बढ़ता चला गया धीरे से व्यंग में जब मैं व्यंग लिखने लगा और व्यंग की धारा प्रभा सफलताओं के बाद जब मैं और अपने को निखार लाने के लिए क्योंकि देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़े बिना नए विचार आना आपकी तो परिपक्वता आना मैंने पहले भी कहा था ज्ञान तो आपको लेना ही पड़ेगा ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मतलब ज्ञान ज्ञान ले लिया और आपने चार क्वेश्चन करके आपने डिग्री अपनी हासिल कर ली प्रश्न पत्र दे परीक्षा के वो आपको ज्ञान हो गया ज्ञान का मतलब है आपको शिक्षा लेने के बाद उसका अभ्यास करना अपने मौलिक दृष्टि से अभ्यास करना तो वही ए, सफलता आपको दिलाता है तो सर्वाधिक सर्वाधिक प्रिय कृति के बारे में आपने पूछना चाहे तो श्रीलाल लाल शुक्ल जी की राग दरबारी मुझे बहुत पसंद है इस कृति में उनकी प्रयोगात्मक अंतर्दृष्टि और प्रखर आलोचनात्मक वातावरण स्पष्ट नजर आता है। मैंने उसे ए, अपने जीवन में शायद अब तक तीन बार पढ़ तीन या चार बार पढ़ चुका हूँ और उसमें मुझे आलोचनात्मक वातावरण स्पष्ट नज़र आता है प्रत्येक हिंदी लेखक को यदि उत्कृष्ट व्यंगकार बनना है तो इस कृति को अवश्य पढ़ना चाहिए जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम लोग जो व्यंगात्मक बातें हैं उसके बारे में आपने बताया और जैसे कि हिंदी लेखन कार्य की अगर बात करें तो हिंदी में जो स्पष्ट बयानी के बारे में आपकी मत और नए संग्राहों से आपके जो कुछ चीजें आप बना रहे हैं उसके बारे में बताइए मेरा मानना है कि हिंदी व्यंग लेखन में सपाट बयानबाजी बिल्कुल जायज है दरअसल आपको बता दूं कि ज्यादातर व्यंगकार माफ करें मेरे व्यंगकार हमेशा ये कहते आए हैं कि सपाट सपाट बयानबाजी नहीं व्यंगों में होनी चाहिए मेरा मत थोड़ा सा इससे भिन्न है करत करत अभ्यास के जनमत सुझान हुई है मेरी तो थोड़ी भिन्नता स्वाभाविक है मैं वरिष्ठ व्यंगकारों से क्षमा चाहूंगा सपाट ब्यांग सपाट ब्यानबाजी के संबंध में उनका विचार दूसरा है मेरा दूसरा है मुझे लगता है कि व्यंग में यदि भी हो और पाठक पढ़ते पढ़ते विद्रूप हो जाए मगर रो न सके तो भी तो वो व्यंग होगा <laughs> तो सपाट व्यानबाजी इसमें मतलब मेरा मत है कि सपाट ब्यांगी होनी चाहिए इसीलिए इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा की श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था व्यंग कथन की एक ऐसी शैली है उन्होंने कहा था व्यंग कथन की एक ऐसी शैली है जहाँ बोलने वाला अधर रोष्टों से मुस्कुराता रहे और सुनने वाला तिलमला उठे बस देखिए हजारी प्रसाद ने इतनी सी बात कही है कि मतलब बस अधर अधष्टों से मुस्कुराता रहे और सुनने वाला तिलम लाता रहे व्यंग वो होता तो अगर वो स्वाद व्यांगी में भी भाई तो फिर क्या बोरा है इसलिए मेरा मत हिंदी व्यंग लेखन में सपाट बयानबाजी के बारे में ऐसा ऐसा ही कुछ है हुँ, हुँ, और आपने पूछा है कि मेरे नए व्यंग संग्रह के बारे में तो तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पप्पू बन गया अफसर और स्वर्गवासी होने का सुख अभी हाल ही में आए हैं प्रभात प्रकाशन ग्रंथ गदमी नई दिल्ली से स्वर्गवासी होने का सुख और पप्पू गनगे अफसर किताबघन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है लगभग सभी राष्ट्रीय स्तर की पत्र में उनकी समीक्षाएं भी पुस्तक समीक्षाएं जो होती हैं सभी सभी समाचार पत्रों में अब तक हो चुकी है बहुत मिली मुझे, सम्मान मिला इन दोनों के मुझे बहुत खूबसूरत फिर मैं बस एक ही बात कहूंगा मैं अपनी सफलता का श्रेय ऑल माइटरिटी परम पिता परमात्मा यानी ईश्वर को परमेश्वर को देता हूँ जो एक है और सबका मालिक है हम सभी उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं उसकी संतान हैं आखिर करण करावन हार तो वही है ना और दूसरा कोई नहीं केवल पूरी ईमानदारी से सार कर्म करना ही हम सब की जिम्मेदारी है हम वो करते रहे वो हमारा साथ अवश्य देगा अवश्य देगा अवश्य देगा मेरी सफलता का विश्रेय मैं सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा ईश्वर को देता हूँ जी चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई डॉक्टर आलोक सक्सेना जी जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे दोस्तों को बताइए कि आपको जो सम्मान और पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में कुछ बातें सम्मान और पुरस्कारों का सिलसिला कोई भी व्यक्ति जब कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है और तो निरंतर एकाग्रता और अभ्यास के साथ बढ़ता रहता है तो उसे ईश्वर पुरस्कार और सम्मान को दिलवाही देता है मुझे भी हिन्दी अकादमी दिल्ली से शुरुआत के दौरान जब मैंने लिखना शुरू किया और मेरी किताबें प्रकाशित होना शुरू हो गई तो हिन्दी अकादमी दिल्ली से मेरे दो कप्तान तुमने देखा तो होगा और हंसता हुआ चांद के लिए मुझे प्रकाशन संयुक्त सम्मान मिला वर्ष 2013 में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा मेरी पुस्तक आकाशवाणी की आवाज का जादूर्ग पुरस्कार एक पुस्तक लिखी थी मैंने आकाशवाणी की आवाज का जादुर जो आ, के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय गांधी राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मालिक लेखन पुरस्कार प्राप्त हुआ इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड के नेशनल रिकॉर्ड दो और उत्तर प्रदेश बुक ऑफ रिकॉर्ड 2017 में न, भी मेरा नाम दर्ज किया गया साईदास बालूजा साहित्य कला अकादमी सम्मान राम बेनीपुरी जन्म शताब्दी सम्मान अमृत रत्न रत्नशील सम्मान राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान कलमवीर सम्मान द्वितीय केपी सक्सेना व्यंगकार सम्मान 2016 उद्भव मानव सेवा सम्मान दो सत्रह के साथ साथ मुझे अनेक बार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के राजभाषा पुरस्कारों के लिए भी पुरस्कृत किया गया चलिए अलोक जी डॉक्टर आलोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है आज के शो में आपने अपने जीवन से गड़ी विशेष कर्म के बारे में बताया अपने हॉबी के बारे में बताया फैमिली के बारे में बताया और अंत में आपने अपने आपको जो सम्मान मिला उसके बारे में आपने बताया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका भी धन्यवाद और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार नमस्कार चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक, तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनी सा एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे चारे तेरे को एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे चारे तेरे वो तुझे के हठों तो को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया एक दिन बिक जाएगा के जगले रह जाएंगे तेरे तो ला ला ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला। लाख बिछाए होनी तो फिर भी यार मिलाए अनहोनी सपने काटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये पूरी तो सल की मजबूरी फिर का घबराए करम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो, एक गोक बिक जाएगा मन रह जाएंगे प्यारे तेरे को लाला लाला ला ला। ला ला ला ला ला ला। सावल गोरी के तेरे मेरे मन की परदे के पीछे बैठी सांवल गोरी आम थे तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना छूटे वाली है खबरें ना है थोड़ी करम कम सर को है या गोरी से नै न जोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के जगले रहना चारों लाला ला लाला